कहा जया केनाप उपाय न किसी भी प्रकार विपरीत हारणा को जितना चाहिए निवृत्ति करनी चाहिए नास्ति अत्र अनुष्ठित क्रम अनुष्ठान में क्रम ये हो गया था जी तो, केया केना पाय तो उपाय करना चाहिए कर ही सब उपाय है प्रदर्शनीय उपाय बताना चाहिए दिखाना चाहिए इतिहास पूर्व एवं प्रदर्शित इतिहास पहले ही दिखा दिया है उपाय उपायः पूर्वमेव उपाय पूर्व तचिता कथनाकपर निर्बंधो ध्यान वनि उपाय पहले बता दिया है उपाय पूर्व पहले ही उपाय कह दिया है विपरीत भावना के निवृत्ति के लिए ब्रह्माभ्यास पहले कहा है उपास विपरीत भावने यम ऐका प्रागेव तत्वोपदेशा प्रागे बेतुपासना ब्रह्मशास्त्रे चिंतीता ब्रह्माभ्यासन तद भवेत जो विपरीत हानि की निवृत्ति तत्वपदेश के पहले उपासना से होती है जिनका पहले उपासना से निवृत्ति नहीं हुई तत्व उपदेश हो गया प्राग अभ्यास न पश्चात ब्रह्माभ्यास न तद भवित ब्रह्माभ्यास से विपरीत भावना की निवृति होती है अब ब्रह्माभ्यास पर कह दिया तत्चितन किसको श्लोक याद है बोलो तंग्य। तंग्य। ये श्लोक में कह दिया है ब्रह्माभ्यास तिंत उपाय पूर्व में वृत तो। चिंता कथनादिक चिंतन था इसमें चिंता कर दिया कथनादिक चिंतनम तत्कथनम अन्योन तत्व प्रबोधन ए तदेक परत तत्पर कहो ध्यान में भी ऐसा आता है देश बंध से धारणा योग सूत्र में आया किस देश में बाहर अथवा अंदर हृदय में मन को लगा कर रखना धारणा है तर प्रत्येकता न्यान प्रत्येकता न लगातार प्रत्येक प्रवाह चले तो ध्यान है तो ध्यान जब नियमों सह करना पड़ता है यह ब्रह्माभ्यास भी तो है एकता नियम तो करना चाहिए ध्यान और ब्रह्माभ्यास में क्या अंतर है ध्यान और ब्रह्माभ्यास निधि ध्यान ध्यान और निधि में भेद है निधि ध्यास तो श्रवण मानने के पश्चात समझ करके क्या जाता है और ध्यान है बिना समझे लगातार किसी में मन लगाना तो पहली लगा ये पहले क्या जाता है श्रवण मनन के पश्चात जो लगातार तत् चिंतन हम तत्कन हम ब्रह्माकार वृत्ति ये ब्रह्माभ्यास होता है अलग है उसमें कोई निर्बंध नहीं है ध्यान में तो नियम है निधि ध्यान में ब्रह्माभ्यास में नहीं एक तक प्रत्यु भी ध्यान एक तक प्रत्यवत होने पर भी ध्यान भी एकता न फिर भी ध्यानवत निर्बंध नहीं ध्यान में जैसे निर्बंध आग्रह ऐसे ब्रह्माव्यास में जैसे आग्रह नहीं बैठ कर चल करके बोलते होते पढ़ते समय किसी प्रकार किया जा सकता है उपाय तेनु जपवत प्रांग मुखत्वादी नियम महाभूत जैसे जप करने के लिए पूर्व दिशा को मुख करके शुद्ध होकर के करना है इसी प्रकार नहीं भले हो ध्यानवद्ध एतद परत्व लक्षण एकाग्रता निर्बंध वस्ती ये तद एक परत्व लगातार रहना चाहिए ध्यान जैसे ध्यान में बैठा पांच कुंडी ध्यान किया पांच कुंडी उधर मन गया पांच वीर चिंता नहीं किया पांच कुंट चला गया इसको ध्यान कर दे और प्रत्येकता ध्यान लगातार चले यह नहीं की ध्यान करे थोड़ा पुस्तक पढ़ ले फिर थोड़ा ध्यान करे फिर थोड़ा बोल दे ऐसा नहीं होता है तो ध्यान में जैसे निर्बंध लगातार ध्यान करे इसमें ब्रह्माभ्यास में ऐसा नहीं तत् चिंतनम तत्कथन अन्य तत्प्रबोधन बीच में व्यवधान होगा कोई आपत्ति नहीं किंतु लगातार उसका चिंतन चिंतन करे फिर कथन करे फिर चिंतन करे, करे किसी प्रकार चलाते रहे इसलिए ध्यान में जैसे निर्बंध ऐसा निर्बंध इसमें नहीं है शंका करते ध्यान वितदे का परत्व लक्षण एकाग्रता निर्बंध है शंका करने से कहते एक परत्व ध्यान व निर्बंध नहीं ध्यान में जैसे निर्बंध आग्रह ऐसे नहीं है तो� निर्बंध ध्यान में जैसे निर्बंध आग्रह है ऐसे ब्रह्माभ्यास में नहीं तो ध्यान में क्या निर्बंध है इसको दिखाएंगे निता मात्र आत्मकत्वा का ध्यान क्या ध्यय चिंता यान धातु ऐसी ल्युट करेंगे तो ध्यान हो जाएगा ध्येय चिंतायान आदि चौपद से स्थिति करो तो ध्याय बन जाएगा ल्युट करो ध्यान बन जाएगा ध्यान क्या है चिंतन और चिंतन किसका ध्येय का चिंतन और अन्य विषय चिंतन करेगे तो ध्यान थोड़ी तो है किसका चिंतन करना ध्येय ध्येय चिंतायान धा से अचुअत करो आदि चौपद स्थिति करो इद्यति गुण करो ध्येय बन जाएगा ध्यय चिंता मात्र आत्मक ध्यय चिंतन मात्र का ध्यान है तर निर्बंध क्या है इस आशंका से ध्यान निर्बंधम दर्शय तुम ध्यान स्वरूप तावदाह ध्यान में निर्बंध क्या है दिखाने के लिए अभी ध्यान का स्वरूप पहले कहते हैं मूर्ति प्रत्यय सांत्य मूर्ति मन्यारित ध्यान ध्यानं निर्बंधो मनसचंचलामन चंला मूर्ति प्रत्यय सांत्यं मूर्ति पद में मूर्ति हो सगुण ब्रह्मण उपासना करते हैं मूर्ति को कोई नहीं जरूरी नहीं मूर्ति में कोई करते हैं कोई मूर्ति के बिना भी करते हैं मृत्यु प्रत्यय सगुण ब्रह्म विषय को जो प्रत्यय ज्ञान चिंतन है सांत्यम संतत भाव सांतम संत प्रवाह लगातार लगातार का अर्थ क्या अन्य अनंतरितम अन्य न अंतरितम अव्यवहितम अन्य से अंतरित हो गया तो लगातार हुआ अन्य नंतरितम अव्यवहित नहीं होगा बुद्धि के प्रवाह चले धीय सत्य लगातार प्रवाह चले अन्य व्यवहार नहीं हो उसका नाम ध्यान है निर्बंध अत्यंत निर्बंध बड़ा कठिन है क्यूँकी मनो चंचलात्म न मन का निर्बंध मन को रोकने के लिए बड़ा निर्बंध कठिन है क्यूँकी मन चंचलात्मक है लगातार रखना बड़ा कठिन है टीका धियो का बुद्धे है संबंधी उसमें मूर्ति पाते पाठ बुद्धे संबंधी मूर्ति प्रत्यनाम मूर्ति से देवता आदि मूर्ति को देवता आदि की मूर्ति को विषय करने वाले सगुण ब्रह्म को विषय करने वाले जो प्रक्ते है ज्ञान चिंतन प्रत्यय नाम यदि सांत सांतत्व का तो अविच्छिन्नता वर्तमान तुम विच्छेद नहीं तब संत सांत्य अरे बीच बीच में माना इधर उधर चला गया तो ध्यान नहीं हुआ अविच्छिन्न होकर रहना है बुद्धि का प्रत्यय प्रवाह तद अन्य अनंतरितम अन्य ने कहा प्रत्यय विजातीय प्रत्यय से व्यवहित नहीं होना चाहिए अव्यवहितम तद ध्यान मित्चित उसको ध्यान कहते है जिस ध्येय का चिंतन करते हैं बीच में अन्य चिंतन नहीं हो अन्य चिंतन हो गया तो व्यवहित हो गया अव्यवहित नहीं हुआ प्रत्येक तरह ध्यान नहीं हुआ एवं ध्यान स्वरूप निरूपण करके निरूपय तथा निर्बंध दर्शय निर्बंध सदा पर्यटन हमेशा ही उसका स्वभाव भागने वाला मन इधर उधर स्थायी नहीं रहेगा करित देर एकत्रवादो बंधने यथाउप तद्व इतना निर्बंध हाथी घोड़े आदि इधर उधर जाने वाले उनको स्तंभ में बांध कर रखेंगे जैसे ऊपर उधर रोकना पड़ता है बांधने से रोकना पड़ता है ना नहीं इसी प्रकार मन को रोकना पड़ेगा निर्बंध रोकने के लिए तदव मन को मन हमेशा ही भागने वाला उसको रोकना है बहुत प्रयत्न कर रखने से ध्यान होता है ये ध्यान है और वेदांत श्रवण मानने के पश्चात जो ब्रह्माभ्यास है इतने निर्बंध नहीं और मन को रोकने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है वेदांत समझने के बाद श्रवण मानने के पश्चात निधि में तो बड़ा आनंद है विचार में स्थिर हो जाएगा और उसमें तत्चितनम तत्कथनम अन्योनम तत्प्रबोधनम किसी प्रकार श्रवण काल में भी श्रवण बार बार करते समय समझ लिया फिर श्रवण करो श्रवण काल में भी निधि ध्यास ब्रह्मकारो वृत्ति हो जाएगी श्रवण काल में भी सुनते सुनते समझ लिया फिर श्रवण करते तो श्रवण करते समय भी निधि हो जाता है वो कोई कहते कि थोड़ा पढ़ लेंगे जाकर बैठकर हम एकांत में ध्यान करेंगे एकांत में साधन करेंगे वो पहले का ऐसे संस्कार रहता है कि सब छोड़ कर बैठकर हाँ, एकांत में तो ठीक है एकांत में श्रवर्ण मनन दिधिया की आवृत्ति करनी आवृत्ति रसकदात वो साक्षात्कार है दुष्टफल होने से दुष्टफल प्राप्ति तक करना पड़ता है श्रवण मनन दिध्यासन ऐसे लगातार चलाते रहे साक्षात्कार होने तक दृष्ट फल में फल प्राप्ति तो करना पड़ता है इसलिए लगातार करने निजी आसन में ध्यान के अपेक्षा निर्बंध काम है निर्बंध नहीं है मन के लिए ये निधि सहज स्वभाव होता है ये बौद्धिक स्तर पर होता है जब श्रवण मनन के द्वारा प्रमाण संस प्रमेय संशय दूर हो जाए तो विपरीत हनिवृत्ति के लिए अहमअसीम ब्रह्मकार ब्रह्म वृत्ति को लगा के लिए उसमें चिंतन न करना कथन करना परस्पर को बताना सुनना सब इसी प्रकार हो सकता है किंतु ध्यान में इसे निर्बंध है संवाद में जैसे घोड़े आदि को बांधकर रखना ऐसे मन को स्थिर रखना ऐसे निर्बंध है निर्बंधो मन गीता गीतावाक्यम प्रमाण आई थी मन चंचल है बड़े प्रमथनशील है बड़ा दृढ़ है इसमें गीता गीतावाक्य प्रमाण देते हैं चंचलं चंचल हिमन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्ह निग्रह मे वाय सुन कृष्ण मन चंचलन प्रमाथी प्रमचनशील है डाकड़ो करने वाला और बहुत बलवान है इतने बलवान है बड़े बलवानों को भी खिला देता है मन जितने शक्ति पुरुष में हो मानव उसको हिला देता है भगा देता है उसको जितना बड़ा तस्या हम, तस्या है, निग्रह अहम वायु रिव सु मन ने वायु के जैसे रोकना अत्यंत दुष्कर है इसी प्रकार उसको रोकना बड़ा कठिन है प्रमाथिका से प्रमथनशील प्रमथन में काम विवेक का प्रमथने समर्थम विभिन्न प्रकार चिंतन इच्छा होने पर विवेक को नष्ट कर देता है व्याकुलत्व तो कारणम पुरुष को व्याकुल कर देता है समर्थम अनिग्राहम उसको निग्रह करना बड़ा कठिन है दृढ़ दृढ़ क्या है सत्य असत्य विषय लग्नम इंद्र विषय तो होने पर ये मन है विषय नहीं होने पर ही मन लगता है कहा ध्यान करने बैठते हैं मन अगर किसी में लगाए सत्य विषय असत्य विषय विषय नहीं होने पर भी मन से चिंतन होता है विषय स्मरण होगा चिंतन होगा बैठा ध्यान मन कहीं चिंतन कुछ करता है मरता है इसलिए दृढ़ वृद्धुम तो अशक्य मित्र से उसमें हटाना बड़ा कठिन है हटाकर थोड़ी देर चिंता नहीं किया और फिर कब चला गया मन पता नहीं बहुत देर बाद पता चलेगा कहा <laughs> हम बैठे और क्या कर रहे हैं अत तस्य मनसो निग्रह वायुर्ग्रह सुस्कर वायु को जैसे रोकना ऐसे मन को रोकना बड़ा कठिन है। तो। मनन जोग्रह है इसमें बहुत शास्त्र में प्रमाण है वाशिष्टवाक्य में भी प्रमाणी योग वाशिष्ट ग्रंथ है जिसे वशिष्ठ जी गुरु है भगवान रामचंद्र को उपदेश करते हैं। तो योग वास ग्रंथ का ये श्लोक प्रमाण देते हैं। अप्यन् महत सुमेर मूलनादपि अपि अपि शनाथ साधु विषमश्चिग्रह्रह अप्यपा जल समुद्र का पान लेना ये <coughs> लेना महत है सुमेर उन्मोलानाद बड़ा कठिन है सुमेरु को करना उससे भी अभी वहनाथ वह को भी कोई खा ले उससे भी और कठिन है चित्त निग्रह समय है साधो संबोधन चित्त निग्रह बड़े विषम बड़े भी, भी लक्षण है ये अब समुद्र को पी लेना सुमेरु को कर लेना वन्य को खा लेना इससे भी और कठिन नहीं मनु को रुकना तो प्रकृते तैषम्य तो दर्शेती ध्यान से विषमता प्रकृत में ब्रह्माध्यास में दिखाते हैं कथनादो न निर्बंध विनोदो श्रृंखलाबद्ध देहवत किंतेतिहासा विनोद विनोदो विनोद श्रृंखला बदहवद बद, कथनादु न निर्बंध श्रृंखला से बांध दिया कथनाद न निर्बंध तथन आदि निर्बंध कुछ नहीं है बंधन नहीं है किंतु अनंत इतिहास अनहासाधेरी धिय विनोद नाट्यवत नाट्य दर्शन करते समय संगीत सुनते नाट्य देखते तो बुद्धि में विनोद होता है इतिहास आदि विभिन्न कथा आख्यायिका के द्वारा यह वेदांत तत्व का उपदेश किया गया विभिन्न पुराणों के द्वारा में भी तो इतिहास आदि ध्य है नाट्यवध विनोद इसमें अधिक है विनोद प्रसन्न बड़ा खुश प्रसन्नता आनंद ऐसे सुन सुन करके कथा के माध्यम से तत्व का उपदेश है योगवाष्टमी से आया इतिहास आदि महाभारत आदि में भी तत्वों का उपदेश है सब पुराने में वेदांत तत्व का उपदेश सब पुराने में है वो विभिन्न कथा के माध्यम से उसी को उपदेश करते हैं अंत कोण शुद्ध होने पर वो तो तत्व समझ में आता है सुनने में आता है कोई बता भी सकते हैं जो वो जानते हैं नहीं तो ज्यादातर ही कथा में लग जाते हैं कथा में किसका पिता का नाम क्या पिता के पिता का नाम क्या उसके पिता के पिता के नाम क्या और घटना क्या हुआ तब वो आता ये सब में लगते हैं और बीच बीच में तत्व तो का उपदेश है वो सुनाई नहीं पड़ता है और कथा अच्छा करने वाले उसको छोड़ देते हैं, न तो कभी कभी बोले तो उसको पढ़ दिया कहेंगे स्तुति आई। जहां जहां स्तुति आदि है उपदेश कोई किसको कहते हैं उसमें तत्व तो का उपदेश है जो स्तुति करते हैं परमात्मा का सर्वत्र परिच्छि से लेकर के एक किसी की स्तुति करते है और कहेगा आप सर्व घट घटवासी सर्वत्र है आप व्यापक सबके अंदर बाहर है सगुण रूप सर्व कहेंगे आप फिर आगे निर्गुण कहेंगे आप स्वरूप पूरा वेदांत सर्वत्र है है भरा हुआ उसको सुनने पर विनोद के द्वारा श्रृंखला के द्वारा बद्ध देह में जिसे बंधन है नही आदि शब्द ने तत् चिंतना अधिकम ग करने के लिए भी परस्पर बोधन कराने के लिए इसमें निर्बंध नहीं बहुत प्रयत्न करना नहीं पड़ता कोई कष्ट नहीं है न केवलम निर्बंध अभाव प्रत्युत विनोद निर्बंध का अभाव इतने मात्र नहीं बल्कि बुद्धि का विनोद किन्तु अनहासाधेर ध्यय विनोद लौकिक कथकूलुक्ति दृष्टान प्रदर्शनादीना से प्रथम लौकि अलिकथयुक्ति दृष्टान प्रदर्शनादीना ते अन्ता असंख्या अनंता दिया अनताईतिहास कर्मधारा अनंतहास ते अनंत धिय विनोद धेयका बुद्धे विनोद प्रसन्नता है क्रीड़ा, तत्व दृष्टान्त नाट्यवध नित्य क्रिया निरीक्षण नृत्य क्रिया निरीक्षण जैसे प्रसन्नता है ऐसे इतिहास आदि श्रवण से बड़े प्रसन्नता है, है। इसमें कथा के माध्यम से तत्व का उपदेश होता है भागवत तो बहुत अद्वित तत्व का बहुत है युगवासी सब ग्रंथ में भरा हुआ है तो बीच बीच में है कथा के माध्यम से तो। दो दो ये पंचोदशी पढ़ने के बाद समझने के बाद फिर क्रम से देखो विचार करो एक क्रम से देखो कितने शंका समाधान कर कैसे संगति से प्रश्न उत्तर कर बड़े तत्व को बड़े ढंग से बताए बहुत अच्छे प्रकार युक्ति भी बड़ा अच्छा है सब भी है और प्रश्न उत्तर शंका समाधान करते करते विचार करने वाले साधक के, के मन में क्या क्या शंका होनी चाहिए उसको पता नहीं भाई बहुत लोग समझते हमको बिल्कुल स्पष्ट याद देता हो गया और थोड़ा सुन लिया तो समझ आ गया वो शंका नहीं मतलब अभी कुछ विचार करने का सामर्थ्य नहीं है बिल्कुल जिसका उपासना के द्वारा हृथोपास्ति है उसको संशय नहीं उपदेश गया ज्ञान हो गया वो तो अलग है उसके बिना कुछ नहीं समझे थोड़ा मैं ब्रह्म में ब्रह्म हो गया और क्या है शंका क्या कोई शंका नहीं केवल <laughs> मान लेने से नहीं होता शंका होगी क्या क्या शंका होनी चाहिए ये सब इसमें शास्त्र में पंचदशि पढ़ो आरंभ से अंत तक विभिन्न संस्या उसका समाधान शंका समाधान शंका समाधान करते करते सब जो समाधान हो जाए आगे कोई नई शंका हो नहीं सकती आगे कोई शंका नहीं हो स्थिर है छूणा नहीं खनन न्याय है खम्भ गाड़ते हैं खम्भ को गाने के लिए ईट पत्थर दे करके है पीटा पीटा मजबूत हुआ नहीं खम्भ को हिलाएंगे हिलता है तो मजबूत ना फिर पत्थर अब गाड़ो फिर पीटो चारों तरफ रे तो दे कर करके फिर साबल से पीटते फिर हिलाएंगे फिर हिलता है फिर आर पीटेंगे फिर दवाई नहीं हिला तो मजबूत हो गया इस प्रकार यहाँ शंका समाधान करते करते मजबूत कराते ही इसमें कोई निर्बंध नहीं प्रसन्नता है आनंद पूर्वक धीरे धीरे धीरे धीरे श्रवण करते करते तब तो योगवास्तवी तो कथा भी बड़े सुंदर कथा है वो श्रवण करते समय विचार करे यदि समझ में आ जाए तो वो विचार श्रवण के काल में ही निधिरासन होता है पता नहीं चलता ऐसे मानो संसार में मिथ्यात्व तो कैसी चिंता न करना अद्वैत तत्व तो बिल्कुल बड़े साफ रूप से बहुत ही नानू देहवत् भी रहती तब तो एक पर्व ननु से आद इस आशंका कथना आदि करेंगे फिर से तो एक परत तो नहीं होगा विघात हो जाएगा उसका व्यवहार नष्ट हो जाएगा इस आशंका क्रंट उत्तर देते हैं श्री देवात्मा जगन मिथ्येवसान निदीध्यासन विक्षेपोन विषेपो नीतिहासा भी भवि देवात्मा चैतन्य ही आत्मा है, जगद मिथ्या चैतन्य शुद्ध चैतन्य ही आत्मा में सब मिथ्या है इत्यावसान पर्यवसान समाप्त होता है जितने विचार करना पर्यवसानत तो, क्रिय नहीं तो, न चाहिए पर्यवसान हो जाता है समाप्त होता है जितने शास्त्र विचार करने पर क्या है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या श्रीदेव आत्मा सत्य है अशोभ मिथ्या है निधि विक्षेप इतिहास आदि भी न भवे इतने में ही जितने दर, कथन आदि के द्वारा कथन श्रवण आदि के द्वारा ही स्थिर होता है ही जगध, ही और उसे भिन्न जगत मिथ्या इसमें ही परिवर्तन होते निधि विक्षेप इतिहास आदि के द्वारा नहीं होता है इतिहास आदि नाम क्या तात्पर्य है आत्मा चिन्ह रूपो आत्मा चिन्ह मात्र चिद रूप है प्रकाश मान न देहादि रूप देहादि से भिन्न है जगत चो मिथ्या जगत से देह इंद्रिया जितने दृष्टि वर्ग आत्मा से भिन्न जो मेरा है मेरा दृश्य है सो मेरे से भिन्न है इसमें परिवशन होने से ना ये तदिक पर जो कहा गया है निधि ध्यान उसका विक्षेप नहीं होता है ये तदिक परत ब्रह्माभ्यासन विदुर कहा गया का यह तदिक पर शब्द के द्वारा जो कहा जाता है शब्द का अभिधेय अर्थ निदिध्यासन है उसका विक्षेप नहीं होता है यही अंत में सिद्ध हो जाता है चिन्ह सत्य बाकी सो इसमें स्थिर होना है विक्षेप नहीं होता है इसलिए कथन आदि के तरह निधि विक्षेप नहीं होता है कथन श्रवण विचार आपस में उसमें निधि शासन चलता है विक्षेप नहीं होता है ये अभी शंका कहते नाम जब अंगीकार है कृषि आदि प्रसल्ती सब इतिहास क्या है इतिहास आदि श्रवरण करें तो कृषि वाणिज्य अन्य कुछ कर्म कर सकते हैं। तो शंका के उतर देते हैं। कृषिवाणिज्यद कातर्कादेश विषिप्य प्रवृत्ध तेस्तस्मृत्यसंभवा वाणिज्य सेवा कुछ कर्म प्रवृत्ति सेवा के नाम पर बहुत प्रपंच करते है ये सब में काव्य तर्क के सोचो काव्य तर्क काव्य तर्क आदि पठन वेदांत विचार जो होता है तो काव्य तो नहीं है तर्क भी अधिक नहीं तर्क जितने आवश्यक है उतने पढ़ना है और सेवा के नाम पर आश्रम में बहुत प्रपंच गुरु जी के नाम पर आश्रम बनाना है गुरु जी की सेवा के नाम गुरुजी चले गए कहते हम गुरुजी जी की सेवा के लिए आश्रम बनाए उनके नाम के लिए वो केवल कहना पड़ता उनके नाम अपने वासना पूर्ति करनी होती है ये सेवा के नाम पर प्रपंच करते हैं क्योंकि उनके नाम पर हम आश्रम बनायेंगे ये सब सेवा नहीं है का आदि के सूच विक्षिपते उसमें प्रभु से धी विक्षिपते क्यों तेईस तप्त स्मृति आश्रम तत्क स्मरण नहीं होगा तत्व स्मरण जिसमें होता है वो विषय विक्षेपन का नहीं, जिन में का नहीं है जिनमें तत्व का स्मरण नहीं होगा और विषय इतने चलते फिरते व्यवहार करते समय भी अपने क्रिया करते समय तत्व स्मरण हो सकता है और अधिक करेंगे वाणिज्य अधिक करेंगे कृषि करेंगे अन्य कुछ करेंगे कथा में भी प्रवचन बनने के लिए उपदेश करने के लिए भी जब उसी स्थिति में रह करके ऐसे वेदांत का चिंता करे तो उसमें भी ब्रह्माभ्यास होता है उद्देश्य ये होना चाहिए और उद्देश्य यदि है कि रुपया ठी करना लोगों को अपने भक्त बनाकर रुपया ये उद्देश्य हो गया तो निधि ध्यान नहीं है और कथा में थोड़ा ऐसे उद्देश्य हो जाता है धन के पीछे लग गया तो गया और यदि ऐसे विचार आपस में विचार करें बैठ कर चिंतन करते है श्रवण भी बार बार करते है अथवा किस बताया तो उसमें कोई बिछे का नहीं है इसी प्रकार निधि के लिए तत् चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यन तत्प्रबोधनम ये जो कहा गया ये ध्यान की अपेक्षा ये सरल है ध्यान में मन को रोकने के लिए बड़ा कठिन होता है इसमें तो समझ करके बुद्धि के स्तर पर होता है मन के स्तर पर होता है ध्यान ये बुद्धि के अंतकरण में भेद है थोड़ा समझ करके करना होता है इसलिए इसमें थोड़ा बौद्धिक स्तर पर सरल है किन्दु समझने के बाद और श्रवण मना नहीं करके कोई कहकर हम निधि करेंगे वो नहीं होता है श्रवण मनने के द्वारा संस्या नष्ट होने पर ही निजी हासन करना होता है